हिरण्य गर्भस्थ स्वरूप निरूपये हिरण्य गर्भ का स्वरूप निरूपण करते सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्य जीवनात्मक सर्वाह मानधारी क्रिया ज्ञान आदि शक्तिमान सूत्र आत्मा सूत्र में व आत्मा यसे पटन में जैसे सूत्र है इस प्रकार हिरान नगर व सूत्र आत्मा सारा जगत में सूत्र जैसे पटे में सूत्र जैसी प्रकारे है सारा जगत में सूत्र रूप से हिरण्यगर्भ सूत्र सूत्रात्मा सूत्रमे आत्मा ये सूत्र आत्मा सूक्ष्मदेह आख्य सूक्ष्मदेह आख्या सूक्ष्मदेह उसका नाम है सूक्ष्म शरीर अभिमानी है सर्वजीव घनात्मक सर्वेश जीवा घनात्मक सब जीव के घन जीवलिंग शुपाधिक जो जीव सन समि रूप है घन समी रूप है ये समस्त लिंग तो स्वरूपाधिक है सर्वाह मान धारित्वाद सर्वजीव घनात्मक क्यों हुआ सर्वत्र अहम मान धारित्वाद अहम मान धरती तो करने वाले अहम ऐसा अभिमान करने से सर्वजीव घनात्मक हुआ क्रिया ज्ञानादिशक्ति मान क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति ऐसे ऐसे शक्ति वाला है टीका में सूत्रत्मा पटे सूत्रमी आत्मा, आत्मा यस्य जगते अनुसूत आत्मा स्वरूप जैसे पट में सूत्र अनुसूत है जैसे जगत में अनुसूत है अनुगत है स्थित है आत्मा का स्वरूप स सूत्र आत्मा सूक्ष्मदेहा देहाख्य ये भी बहुपुर सूक्ष्मदेह इति का नाम है सूक्ष्मदेह स तथा सूक्ष्म देहाख्यजीव घनात्मक जीवात्मक घनात्मक समीपे जीवा लिंगशर उ लिंगशर उपाधि लिंगशर उधिबाला जीव घन समीप हिण्यक उम्मेत तेतु सर्वाह मन दिखा सर्वेषु व्यष्टिलिंगशेषु अहमानव प्रत्येक व्यक्ति का सर्वत्र व्यस्टिलिंग में समस्टि शरीर में अहम अभिमान है है प्रत्येक जीव का है नहीं, नहीं, आप सबके समस्त है सर सब अभिमान है प्रत्येक जीव का सब सूक्ष्म अभिमान इसलिए उसको व्यष्टि कहते हैं वो हिरण्य गर्भ नहीं हिरन गर्भ का सब सूक्ष्म शरीर में अहम अभिमान सर्वेश् व्यलिंग शरीर में अहम अभिमान होने से ये सर्वजीव घनात्मक हुआ ज्ञानादि शक्तिमान आदि शक्तिमान आदि प्या इच्छा और क्रिया इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तिमान चौ हिरण्य गर्वस्था जगत प्रति तो जब समस् सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ हो गया उसी अवस्था में जगत की प्रतीति कैसे होती तो सूक्ष्म जगते है बताते हैं है प्रत्यु प्रत्युषे वा प्रदोषेवा मग्नो मंदे तमस्ंदेम से लोको भाति तद्व भाती दस्पदीशते प्रत्योसे प्रदोषेवा मंद तमसी मग्न अयम लोक यथ भाति प्रातः काल में सायकाल में प्रदोष में मंदे तमसी मग्न मंद अंधकार में स्थित जैसे दिखता है अंधकार में सूक्ष्म से तवद जगद अस्पष्ट में छति सूक्ष्मशरिराभिम गर्भावस्था में जगत अस्पष्ट हे प्रत्युष कार्य थे क्या उषा काल प्रातः काल प्रदूष साय का मंद अंधकारी पूरा अंधकार नहीं हुआ कुछ कुछ दिखता है साप नहीं दिखता है ऐसे अस्पष्ट जगत है सूक्ष्मिमानी हिरण्य गर्भ अवस्था में दृष्टान लोक यथा धौत थां। थां लोके प्रसिध... लोके लोके में जो प्रसिद्ध है दृष्टान्त उसको कह करके अभिधा लेबंत अभ्य कथन करके यथाधौत श्लोके अभिता पहले कहा है धौ तो लाछित इत्या लात पटम दृष्टात लातपट करके कहते हैं सर्वतो सर्वतो पटः यहादि सर्वत्र सूक्ष्मी स्त सर्वत्र सर्वतु यथा यथा वपु सर्वत्र सूक्ष्म मैं छि तथा वपु सर्वत्र से वपुलाछिता घट्टपट पट गो घट्टव कहते हैं स्वत शुद्ध धोत घटित अन्न विलेपन आया अन्न लेपन हो तो मस्या स्याही के द्वारा सूक्ष्म जो चित्रपट बनाते हैं पहले पट में मंड लगा दिया शुद्ध पट में घटित तो हो गया उसके बाद स्याही पेंसिल के रेखा के सर्वत चिन्ह करते है उसके बाद रंग रंजित मन पुराण पुरुणाथ सूक्षाकार से सर्वत लांचित चिन्ह हो गया तथा ईश्वर से बपू सर्वत लांचितरीर वाला माय उपाधिक है वो कारण रूप से बिल्कुल कुछ दिखता नहीं अज्ञान रूप से सब लीन है सा, सारा जगत क्यों जब सूक्ष्म शरीर है तो उसमें उसका शरीर सर्वत लांचित हो गया सूक्ष्म रूप से दिखने लगा जैसे चित्र बनने के पहले पट में मांड मांड ले करके फिर पहले जो चित्रकार है छोटे छोटे सब रेखा दे करके सरल से ये चित्र बना देते हैं सूक्ष्म रूप से दिखता है स्पष्ट नहीं दिखता है जब वर्ण पूर्ण करेंगे तो स्पष्ट दिखेगा किंतु पहले थोड़े सूक्ष्म रूप से बनता है ठीक इसी प्रकार हिरण नगर अवस्था में ईशा के शरीर में ऐसे सर्वत लांचित सूक्ष्म दिखता है जगत आगे स्थूल हो जाएगा यथा घटित पटो मसीमय आकार विशेष लाछितो होती घट्ट पट मंड पट मसीमहश के आकार से विशेष चिन्हित होता है इसी प्रकार तथा न ईश्वर से बभु माया माया चेतन ईश्वर उसका जो शर्रे अभी अपीकृत भूत कार्य लिंग शरीर लाछित सूक्ष्म अभी हिरण्य गर्भ में अपीकृत भूत कार्य सूक्ष्म समस्त सूक्ष्म अभिमान है तो अपंचीकृत भूत कार्य लिंग शरीर के द्वारा लांचित चिन्हित तो हुआ बुद्धारोहाय वैभवात दृष्टानता बुद्धि में आरोह के लिए बुद्धि के विषय के लिए भी भूतवाद वैभव के लिए उसके बहुत दृष्टान बताते हैं है अंतरम अन्य दृष्टान कहते हैं है सस्वा शाक जगदं कुरह य जगदं कुरह सस्वा शाक यथा सर्वतांकुरीतम कुमलं सस् हो गया साक्षात अंकुर निकला साकजात अंकुरत यथा कोमल कोमल होता है अंकुर होते समय तद्वद एव तदवद जगदंक पेलव कोमले कोमलम कोमलम है है अवस्था में एवं यथा कोमलवे कोष जगद जगदूपुर सूक्ष्मत्मस्वूप विशदीकृत भेदम उपाधिक वही हिरण्य गर्भ का नाम विराट हो जाता है वैश्वान हो जाता है जो स्थूल सर अभिमानी होता है स्थूल सर कैसे बनेगा पंचीकृत भूत कार्य पंचीकृत होकर पंचीकृत भूत से बनता है कार्य उपाधिकम कार्य उपाधि वैशाल तीन के द्वारा स्पष्ट करते विराट को विराज प्रातिपद के द्वितियां विराजम प्रथम विराट भ्यामे क्या बनेगा विराट भ्याम बनेगा आतोको वो पटो वा तथा यदत पूराटे फल दिया था प्रत्यु सेवा प्रद सेवा जग उसके लिए दृष्टान दिया आतपा आतपात लोको बात आत आभात लोक सूर्य उदय किरण होने पर सूर्य प्रकाश से लोक प्रकाशित तो होता है पहले अंधकार में दिखाया था सूक्ष्म और सूर्य किरण हो गया प्रकाश से लोक भा, भात हो भान हो गया स्पष्ट हो गया और दूसरा दिश्टा दृष्टान्त दिया था मत्स्यकार लाछित तो हुआ अभी वर्णपुर से पट चित्र दिखता है सस्यम बा फलितम यदत पहले सस्य से आके जाते क्या था अंकुर हुआ था अभी फल हो गया सस्यम बा फलितमत जैसे स्पष्ट दिखता है तथा स्पष्ट सर्व वाला विराट ही स्पष्ट विराट विराट सदर प्रथम एक वचन है, तो है। दिवचन क्या बनेगा हाँ विराजो सूर्योदया न आत प्रत आतपा भात लोको सूर्योदय के बाद आत सूर्य प्रकाश उसे प्रकाशित लोक होता है आतपा भात लोक जैसे स्पष्ट दिखता है ऐसे विराट का शरीर स्पष्ट है विराट तत्सद्भाव प्रमाणम तस्य विराज सद्भावे विराट हे उसमें प्रमाण कहते हैं विश्वध्या उक्त सूक्त पौरुषे धात्रादि धात्रादि धात्रादि धात्रिस्तंबर्यता ने तयवान्न विदु विश्व उक् पौरुषे पौर सुक्त विश्व पौरुषसूक् उक्ता ये कार्य विराट विश्व एकदशाध्या और पौरुष्क् पुर से पौरुषम पुरुष सूक्त में भी कहा गया है विराट का स्वरूप धात्रन एतस्य अवयवान विदु धाता ब्रह्म से लेकर स्तंभ तीर्ण पर्यत जितने हे ये सब विराट के अवयव हे ये तवय वह विदु जानते लोको, लोको जानते हे हे ब्रह्मा से लेकर त्रण तक जितने सब उसके अवयव विराट के अवय सब समि चूल सर अभिमानी है विराट विश्व रूपाध्याया दु की दीर्घ रूपम उदित कहा गया उदितम उक्तम बदधा तु से निष्ठा होकर संप्रसन्न होकर उदितम बना इत्याकांक्षायाम ब्रह्मादि पर्यत जगद्रूप उदित ब्रह्मस्ले कर स्तंभ है तीर्ण पर्यंत सारे जगत का रूप कहा गया यही विश्व रूप धात्रदिस्तंभ एतस्य आनसे विराट के अवेव जानते हैं ओम ये प्रकृति के मयतम चल रहा था ईश्वर पूजा करने वाले कोई किसकी पूजा करते हैं ईश्वर क्या है क्यों। अंतर्यामी प्रवृत्ति प्रवृति कुद्दालयत वस्तु जातम प्रत्येकम ईश्वर पूज्यताम इतिहा था। अंतर्यामी से लेकर के कुद्दाल कुदाल आदि वस्तु जितने सर्वत्र प्रत्येकम ईश्वरत्वन पूज्यता ईश्वर से सबकी पूजा करे जो जिस प्रकार जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो तो पूजा करे ई सूत्र विराट वेद हो विष्णु रुद्रेन्द्र वह विघ्न भैरव मैराल मारिका यक्ष राक्ष रा विप्रिय विश्चूद्र गृगपक्षिण अत्त्थचूताद्रीहतृणादय गवा श्रिकि आश्वत् जलपाशन मृत् वाश कुकुद्द्द्द्द्दर सर्वे तूजिता फलदायन ईश्वर शुद्ध ब्रह्म है माया विशिष्ट होता ईश्वर हो गया वही समस्त सर सूक्ष्मी होकर के इसका नाम हीरानगर भुआ स्थूल शरीर में अभिमान करने से वही विराट हो गया और उसका अवयव सारे जितने स्थल शरीर रहे जितने सब दिख रहा है ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक ये विराट के अवयव है तो ईश्वर कहाँ नहीं बताओ स्थूल जहाँ है वहाँ सूक्ष्म है कारण का है कारण का सूक्ष्म रूप स्थूल रूप दिखता है इसलिए सब कुछ सर्वत्र सब ईश्वर है ईश्वर माया विश्व चैतन्य ईश्वर हुआ सूत्र हिरण्यगर्भ गर्भ विराट हो गया समष्टिश्भिमानी वेध वेधस््रमा विष्णु रुद्र इन्द्र वनि विघ्न भैरव मैराल मारिका यक्ष राक्षस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र गो अश्व मृग पक्षी आदि आदि, जितने ले लो, अश्वृक्षाण गुछ गुछ मृत काल भी पथर भी, भी काले ते है सर्वे ईश्वर ही कारण रूप से ईश्वर सर्वत्र है सूक्ष्म हिरण्य गर्व स्थल रूप से विराट है उसका अवयव अवय सर सर है सर्वे ईश्वर है का अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य में सब कुछ आश्रित है एक ही चेतन सब के अंदर वार है उसमें सब कुछ अध्यस्त है वही माया उसमें अध्यस्त है माया विशिष्ट ईश्वर भी हो गया रूप से वो सूक्ष्म भूत अभिमान्य हो होकर हिरण्य गर्भ वही विराट उसके अवयव सर्वत्र सब ईश्वर एवं पूजिता फलदायीन जब जिनकी जो पूजा करे वो सब फल देने वाले फलम ददती फलम ददाती दत्त दत्ता ददती फल देने वाले सब निची लेनी हो जाएगा आतो युग से युग आगम हो जाएगा फलदायी भवोचन फलदायीन सब फल देने वाले है जो जहा जैसे पूजा करे सब फलदायी है वो एक दिन बताया था कोई लोग खंडन करते मूर्ति में नहीं वो नहीं ये नहीं भगवान वो भगवान है ऐसे सब खंडन करते जाएंगे तो क्या होगा ब्रह्म अपरिचिन्न ब्रह्म रहेगा ये मूर्ति नहीं भगवान वो मूर्ति नहीं ये भगवान नहीं वो भगवान नहीं ऐसे ऐसे करेंगे तो ब्रह्म में छिद्र हो जाएगा ये ब्रह्म नहीं वो ब्रह्म नहीं वो परमात्मा नहीं वो स्वर नहीं वही स्वर नहीं सारा मंदिर मूर्ति खंडन जो भी परमात्मा को माने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मानना पड़ेगा सबका नियामक होगा तभी स्वर होगा ये नहीं की एक स्थान में बैठ कर रहा और बाहर कुछ हो रहा है कुछ नहीं जानता उसको ईश्वर कहेंगे ऐसे ईश्वर कहेंगे तो फिर ये सब कुछ ईश्वर है जो कुछ कहे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर होगा सर्वज्ञ होना चाहिए सर्वशक्ति होनी चाहिए इसलिए सर्वत्र रहे वो सर्वशक्ति सर्व सर्वरूप धारण कर सकता है अरूप भी हो सकता है ये नहीं रूप वाला ही रहेगा रूप के बिना नहीं रह सकता है अरूप भी हो सकता है किस रूप से भी प्रकट हो सकता है इसलिए कहीं किसी प्रकार कोई को समान है तो मंदिर में क्यों विशेष जाते हैं यहां दी पत्थर पूजा करो एक पत्थर नर्मदा शिला रहकर पूजा करते हैं साल ग्राम पूजा करते हैं उसमें क्या, क्या विशेष सर्वत तो है सर्वत्र ईश्वर है श्रद्धा का फल सब मिल जाएगा श्रद्धा से जो जहा पूजा करे किन्तु शास्त्रीय विधि विधान पर पूजा करने के लिए विधि पूर्वक पूजा करने से इस तरह फल अधिक देते हैं शीघ्र देते हैं विधि पूर्वक पूजा करने के लिए में विधान किया गया कुछ ऐसे स्थल है जैसे मंदिर में विशेष क्या है जहाँ हम पूजा करेंगे विधि विधान करेंगे मिट्टी से शिवलिंग बनाओ वहा मूर्ति बनाओ तो कुछ कर्म आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं श्रद्धा से कोई पूजा करे वो तो परमात्मा प्रा, प्राप्त करेंगे विधि पूर्वक जो सोड सौ उपारे पूजा करे आसन पासन अग्न गीप आदि वो करके पूजा करना ऐसे करके विधि पूर्वक किया जाता है वो अधिक फल शास्त्र में विधान किया गया और मंदिर आदि में क्या है वो पहले से आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्थित है जैसे मूर्ति भगवान जहा जिस मंदिर में शिवजी को विष्णु को गणेश हो जहाँ जो है पहले से आवाहन प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थित है आपको कुछ करना नहीं सीधा जाकर के पूजा करना यही विशेष मूर्ति में पूजा करने के लिए वो कुछ विधि विधान से करने के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा कर्म कुछ करके पूजा करते हैं जो दुर्गा पूजा करते हैं कहीं सरस्वती पूजा करते हैं उसमें ब्राह्मण बुला कुछ कर्म करके पूजा करते है तो उसमें कुछ कर्म करना पड़ता है और मंदिर में आवाहन आदि करके सिद्ध है वहां जाकर के सीधा जल चढ़ाओ सीधा प्रणाम करो पूजा हो जाती विधि विधान पूर्वक और नर्मद शिला में शिला में नर्मदा शिला में शिव है सिद्ध ये शास्त्र में कहा गया मुनि श्रीलोक ने सर्वज्ञ उन्होंने कहा और जो साड़ग्राम है वो विष्णु उसमें पूजा, विष्णु की पूजा होती वो साल है, इसमें भी बहुत प्रमाणी शास्त्र प्रमाण उसमें विशेष है और वो विशेष करने से उसे विशेष अधिक पूजा होती है परमात्मा प्रीत होते है और जिस जिस प्रकार जहा जहां कहा गया, गया शास्त्र में उसके अनुसार पूजा और श्रद्धा से कोई कुछ नहीं करेगा खाली कोई वृक्ष पत्थर कुछ रहकर पूजा करता है तो भी श्रद्धा का फल मिलेगा और इसमें जो सिद्ध लिंग है शास्त्र भी तो पूजा करेगा श्रद्धा का फल मिलेगा और विधि पूर्वक पूजा का भी फल मिलेगा अधिक फल मिलेगा और जो कुछ नहीं केवल श्रद्धा से किंतु अधिक विधि विधान करने के बाद भी यदि श्रद्धा कम हो जाए तो फल कम हो जाएगा कोई अत्यधिक श्रद्धा से कोई वृक्ष कादली के वृक्ष वहां जाकर भगवान को चिंतन करता है बहुत दृढ़ भक्ति अत्यंत दृढ़ हो जाएगा तो भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे तो श्रद्धा दृढ़ होने पर विधि विधान करने पर भी विधि विधान करने पर भी श्रद्धा की आवश्यकता है विधि विधान है शास्त्रीय मंत्र आदि बोल करता है कि श्रद्धा कम है तो फल कम होगा और यदि श्रद्धा पूर्व करता है विधि विधान नहीं अधिक श्रद्धा है तो भी हो जाता है तो इतने है दीवाले में पत्थर में पूजा करने के अब मंदिर आदि में मूर्ति में जहा सिद्ध है और एक भी है एकाग्रता मन एकाग्र होता है जब मंदिर में जाओ मन कैसे होता है पवित्र जो नास्तिक है तो अलग है और रास्ते के लोग मन, जा करके मंदिर में पूजा करते है तो अपने आप ही एकाग्रता होती है भगवान में मन लगता है और इसे यदि दृढ़ हो जाए पत्थर को देकर दिव्याल को देकर कोई दृढ़ कर भगवान का चिंतन करे तो बहुत अच्छा है कोई निषेध नहीं कोई निषेध मना करता है करे और विशेष है मंदिर आदि में है मंदिर आदि में ही विशेष है वहां आवाहन प्राण प्रतिष्ठा है और कुछ सिद्ध लिंग है उसमें विशेष फल है तो कहीं भी कोई पूजा करे निराकरण खंडन करना नहीं कोई ईश्वर को साकार मानते है कहते निराकार मानते नहीं खंडन करेंगे कभी कर निर्गुण निराकार रूप है ही नहीं और कोई निर्गुण निराकार माने तो कहीं नही साकार नहीं साकार को खंडन करेंगे वो परमात्मा साकार भी हो सकते हैं निराकार भी हो सकते हैं आप स्वरूप निराकार है आत्मा आपका सर्वकार व्यवहार कर दो कोई जीव भी जीवन साकार निराकार दोनों रूप उसका वास्तविक रूप क्या है निराकार है जीवात्मा निराकार है ना नहीं आत्मा का कोई आकार है मनुष्य पशु कोई आत्मा में मनुष्य पशु आकार है और है और मनुष्य पशादी रूप से व्यवहार करता है ना नहीं यदि जीवा भी साकार निराकार रूप हो सकता है ईश्वर के पास ईसा सामर्थ्य नहीं कि वो साकार रूप धारण करे ईश्वर साकार रूप धारण करे निराकार रूप में भी फल दे सर्वज्ञ सर्वस्वती निराकार होकर जगत बनाए ये सामर्थ्य इस ईश्वर में नहीं रहेगा इसलिए निराकार भी हो सकता है निर्गुण भी है वास्तव और सगुण से माया को लेकर सब साकार है इसलिए शास्त्र में जैसे कहा गया दृढ़ श्रद्धा करके चलनी है और शास्त्र खंडन करने वाले स्वयं खंडित होता है उनको लेना नहीं शास्त्र निंदा करने वाले नास्तिका वेद निंदा वेद निंदा करने वाले नास्तिक नास्तिका अब जो शास्त्र प्रमाण नहीं मानेंगे तो उनके वाक्य को कौन मानेगा को प्रमाण नहीं माने तो उनके वाक्य कोई उनके पीछे चलेंगे बाद में वो लोप हो जाता है ऐसे बहुत चलता है उससे कोई आपत्ति नहीं है शास्त्रीय मार्ग में चलना चाहिए ऐसे जो जैसे पूजा करते ईश्वर सर्वज्ञ सर्वस्व फल देते हैं अभी भी पूजा होती सर्व स फल प्राप्त करते हैं है क्षत्रियो मृत पक्षिण्थ्यूता ही सर्वे वैते ते यथा यथा उपासते तदेव भवति से जिस जिस प्रकार पूजा करते ऐसे फल प्राप्त करते हैं तत्त पूजा तत्त तत्भाव प्रमाण पूजा से फल प्राप्त होता है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वस्व से कोई कहाँ पूजा करता है कहाँ ध्यान करता है क्या चिंतन करता है परमात्मा को बुलाता है सर्वज्ञ सर्वसत्यन सर्वदा जानते हैं जान करके जिस समय जिसके जैसे फल देना चाहिए देते है जैसे पूजा करेगा ऐसे फल प्राप्त होता है यथा यथाउ पास तंग फलस्था तथा फलोत्कर्षाकर्ष तो पूजा जैसे जैसे दृष्टि से जो उपासना करता है उसी इच्छा से वो फल प्राप्त करता है तथा तथा फल में उत्कर्ष अपकर्ष सा कोई अधिक फल कोई कम फल क्यों होता है फल में उत्कर्ष अपकर्ष सा, हो पूज्य पूजा अनुसार तो जो पूज्य है पूजा करते हैं वो पूजा का अधिष्ठान उसमें उत्कर्ष निकर्ष है सिद्ध लिंग कुछ है सिद्ध पीठ है वहाँ पूजा शादी के फल और अपने घर में मूर्ति रखकर पूजा करते उसमें थोड़ा कम होता है और मूर्ति के बिना खाली कोई अन्य वृक्ष पत्थर आदि पूजा करता है उससे कम होगा पूज्य और पूजा पूजा भी किस प्रकार पूजा करते है श्रद्धा के ऐसे पूजा किस प्रकार उसके अनुसार फल में उत्कर्ष अपकर्ष होता है पूज्य और पूजा के अनुसार ठीक है मैं नानो सर्वेषाम ईश्वर होते फल कुछ सब ईश्वर रूप है तो फलता क्यों शंका तो कं से पूजा ना अधिष्ठान जो मूर्ति आदि है अधिष्ठान और पूजना नाम अर्चाधि नाम अर्चा जो पूजा है पूजन सात्विक आदि भेदना सात्विक के प्रकार है पूजा पूज्य अधिष्ठान मूर्ति हो अथवा तो मूर्ति के बिना भी, भी कोई पूजा करते हैं आकाश ब्रह्म से तो आकाश में ब्रह्मो की उपासना करते मनो ब्रह्म तो उपासित प्रति की मन में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करे इस प्रकार जैसे करता है और जय दृष्टि करके वो अधिक होता है फल इच्छा से करता है तो फल प्राप्त करता है फल इच्छा रह करके कहीं भी पूजा करे तो अंत करण शुद्धि ज्ञान प्राप्त करता है सब कर्म भी तो जितने कर्म है उपासना है फल इच्छा रहित अगर करें तो अंत करण शुद्धि के द्वारा ईश्वर प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान प्राप्ति करता है ज्ञान का साधन हो जाता है इसलिए पूजा आदि साधक भी वेदांत श्रवन करते हुए भी देवता पूजा आदि करनी चाहिए उपासना करनी चाहिए उपासना के लिए वेदांत श्रवण भी अंत शुद्धि का साधन है अनादर करे तो देवता लोग विघ्न करते हैं नहीं देवा तद इच्छा मर्त्यान परिवर्तनम वेदांत श्रवण कर कोई को ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर ले देवता लोग नहीं चाहते है विघ्न करेंगे इस शास्त्र में बृहदान ने कहा मनुश्रुति के मैं बिका गया देवता लोग जो विघ्न करते हैं वो नहीं के रास्ता में खड़े होकर दंड ले करके खड़े होंगे कहा जाते हो रास्ता रुकेंगे ऐसा नहीं करते हैं जिसको जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसको श्रद्धा से जोड़ देंगे और जिसको विघ्न करना चाहेंगे अश्रद्धा कर देंगे तो कितने देखे पढ़ते सुनते बहुत दिन समझते है फिर बाद में थोड़ी अश्रद्धा हुई पढ़ने में क्या हो जाता है क्या होता है बड़े अपने अपने बड़ा बुद्धिमता देखेंगे हम साधना करेंगे फिर कहे नहीं नहीं रखी थी करने ये स्लोग सुना करके फिर चले जाएंगे फिर बोले क्या पढ़ा करके क्या पढ़ के होता है राग देश होता है नहीं पढ़ेंगे और चले जाए तो क्या किसका बिगड़ जाएगा नहीं पढ़े तो ना शास्त्र का बिगड़ेगा न आचार्य का बिगड़ेगा न पढ़ने वाले कोई हानि अपनी हानि है ऐसे तो कुछ लोग ऐसे अश्रद्धा होने पर ऐसे होता है इसलिए वेदांत श्रवण उपनिषद श्रवरण करने के लिए भी हमारा परम्परा है शांति पाठ गुरु उपनिषद श्रवरण होता है शन मित्र सम नमस्ते वायु इंद्र वरुण सब देवताएं की उपासना ध्यान करके ही करते हैं इसलिए वेदांत श्रवन करने पर भी उपासना करे का आराधना पूर्वक ही करे इसलिए हमारी परंपरा में महिम्न पाठ आदि होता है आरती आदि ये सब रखा गया इससे अंत शुद्धि है और निर्विघ्न वेदांत श्रवण फलप्रद होता है वेदांत श्रवण केवल सुन करके पंक्ति याद करना पढ़ लेना पढ़ा लेना या प्रवचन कर लेना इतने मात्र के लिए नहीं ये तो मुख्य है आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार हम ब्रह्म दीड़ा सा नहीं तो थोड़ा कुछ कर छोड़ दिया वो कुछ ने इसलिए अंतिम तक को प्राप्त करने के लिए आराधना पर उपासना पर होकर करे और किसी के मत का खंड नहीं सब ठीक है जो जैसे पूजा करे करते है सब पूजा करे ठीक है सतेलोत्कर्षापकर्ष तो पूर्णमल पूर्ण मिद पूर्ण पूर्णमुचते पूर्णस पूर्णस्य चय पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति